नमस्कार मित्रों ये वीडियो मेरा जो रेफरेंस मटेरियल है राहुल मेहता.com/slash/301.html अंग्रेजी में और दूसरा राहुल मेहता.com/slash/301.8.html .8.html वो हिंदी में है 301.8.html तो मेरे सारे वीडियो टेप अभी तक जो बने हैं वो एक स्पेसिफिक चैप्टर के ऊपर हैं इसमें कुछ 60 चैप्टर हैं हर एक चैप्टर है वो एक कलग प्रॉब्लम या एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टच करता है कि भाई कौन से गैजेट नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट के द्वारा आ, हम इस समस्या को कम कर सकते हैं जैसे बांग्ल अब यह जो वीडियो है वो एक summary वीडियो है Preface जो Preface है उसके उपर है कि पूरा right to recall moment का overall structure क्या है इसके उपर तो सबसे पहले right to recall क्या है वो मैंने एक वीडियो में explain किया है index में आपको उसका वीडियो का URL मिल जाएगा right to recall basic के उपर कि right to recall यानि कि ऐसे procedure जिसके द् सुप्रीम कोर्ट के जज, हाय कोर्ट के जज, प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री, रिजर्व बैंक गवर्नर, लोकपाल आदि को नौकरी से निकाल सकते हैं उनके टर्म खत्म होने से पहले और इसमें एमपीएमएलए सरपंच भी आ गए जो कुछ गलत लोग हैं वो जानबूझकर कहते हैं कि राइट टू रिकॉल सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेट वो झूठे हैं, मक्का है, चोर आदमी इन लोग हैं। Right to Recall का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्ट से लेकर सरपंच हरेक पे अप्लाई हो सकता है और वो होना चाहिए। ये एक मेरा प्रपोजल है। कैसे हो सकता है? गैजेट नोटिफिकेशन छाप के। Right to Recall मोमेंट के बहुत सारे उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है कि हरेक कार्यकर्त ताओं के नेता हैं, फिर वो कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता, साम्यवादी पार्टी के नेता हो या ये जो नए नेता उभर के आए हैं अन्ना, छोटे अन्ना, सुब्रमण्यम स्वामी वो साफ बोलते हैं कि कार्यकर्ताओं को ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है गैजेट उसके बारे में इनफॉरमेशन नहीं मिलनी चाहि� महीने में एक से ज़्यादा विचाब सकते हैं और collector इसमें आदेश होते हैं कि collector तवसिल्दार department secretary इनको क्या करना है और department secretary collector इन आदेशों के आधार पर काम करते हैं कि जैसे माननलो प्रधान मंत्री ने कहा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 या पटवारी या तहसीलदार या डिपार्टमेंट सेक्रेटरी अपना काम बदलेंगे और उसके आधार पर सरकार में परिवर्तन आएगा। तो एक ये यही है कि हरेक कार्यकर्ताओं को गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में सूचना देना और उन्हें प्रोसाइड करना कि वो जो भी समस्या का हल चाहते हैं उसके गैजेट नोटिफिकेशन के ड्राफ सबसे पहले राइट टू रिकॉल की बात की, सबसे पहले नहीं, पर ५० साल पहले, १९५५ में महात्मा चंद्रशेखर आजाद, महात्मा चंद्रशेखर आजाद और उनके गुरु महात्मा सचिन्द्रनाथ सान्याल ने कहा था कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं, उसमें राइट टू रिकॉल होगा, क्योंकि यदि राइट टू रि� तो इलेक्शन एक मजाक बनके रह जाएगा ये महात्मा चंद्रशेखर आजाद और उनके गुरु महात्मा सचिन्द्रनाथ सान्याल ने ये बात 1925 में कही थी आज से 80 वर्ष पहले और उससे पहले राइट टू रिकॉल का कॉन्सेप्ट दिया था स्वामी दयानंदन सरस्वती जी ने स्वामी दयानंदन सरस्वती जी ने अपने पुस्तक सत्यार्� और यदि राजा प्रजादिन न हुआ, तो जैसे मासाहारी पशु छोटे पशु को खा जाते हैं, वैसे वह राजा प्रजा को लूट लेगा और इस तरह से राज्य का नाश होगा, प्रजा कमजोर हो जाएगी, राज्य का नाश होगा। ये बात दयानंदन सरस्वती जी ने 1870 में जब उन्होंने सत्यार्प्पक्ष लिखा तब कही थी। Right to Recall Movement के दो प्रकार के एक तो जो सीधा Right to Recall का विरोध करते हैं, कुछ भी उत्पातांक कारण दे देंगे कि ये constitutionally invalid है, मैंने Right to Recall के ड्राफ्ट दिए हैं, Right to Recall Supreme Court judge का ड्राफ्ट दिया, ड्राफ दिया है, इसमें Section 6.6 में, Right to Recall PM का ड्राफ्ट दिया है, Section 6.6 में, Right to Recall Supreme Court Chief Judge का ड्राफ्ट मैंने दिया है, आ चैप्टर सावन में और अनेक वकीलों को ये दिखाया ये ड्राफ्ट सेक्शन सेक्शन 7.3 एक भी वकील इसमें एक भी क्लॉज बता नहीं पाया कि कौन सा क्लॉज अनकंस्टिट्यूशनल है फिर भी कुछ झूठे मक्कार चोर लोग हैं जो कि बोलते हैं कि राइट टू रिकॉल है वो कंस्टिट्यूशन अनकंस्टिट्यूशनल है उसक मैंने जो प्रोसीजर बताया राइट टू रिकॉल पीएम का उसका खर्चा आता है सिर्फ 200 करोड़ यदि लोगों को पीएम निकाल बदलना है मान लो एक बार ये गैजेट में ड्राफ्ट छप जाए सेक्शन 6.6 का ड्राफ्ट गैजेट में छप जाए उसके बाद नागरिकों को ये पावर मिलेगा कि वो पीएम को बदल सकते हैं और मान लो नाग और खर्चा आएगा 200 करोड़ से कम प्रधानमंत्री जैसी पोजीशन के लिए 200 करोड़ कोई बड़ा खर्चा नहीं हुआ प्रति नागरिक तीन रुपये से भी कम हुआ और इसमें एसएमएस और एटीएम इंटरफेस आने के बाद खर्चा दो-तीन करोड़ से भी कम हो जाएगा पीएम बदलने के लिए राइट टू रिकॉल एमपी एमएल का खर्चा आता है तो ये सब और उससे दूसरी भी झूठ बोलते हैं कि राइट टू रिकॉल से इंस्टेबिलिटी आ जाएगी अमेरिका में राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट जज है राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर है राइट टू रिकॉल गवर्नर है वहाँ कभी इंस्टेबिलिटी नहीं आई क्योंकि राइट टू रिकॉल आने से लटकती तलवार सर पे और right to recall moment के जो दूसरे बड़े दुश्मन है अन्ना जैसे उनसे ज्यादा नुकसान हो रहा है right to recall moment को नुकसान ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो right to recall moment से जो परभावित है right to recall से उन कार्य करताओं को अपनी और खींच के उनका time waste कर देते डेडेंड पे ले जाते हैं जै एक साल से उपर हो गया, आज तक उन्होंने draft नहीं दिया right to recall का, पर right to recall की बात करके, कारेकरताओंगों को खीच के उनका time waste कर दिया, अभी तक उन्होंने right to recall का draft नहीं दिया, और जब right to recall का जुठा विरोध हो था है, जैसे सुप्रमारियम स्वामी ने जुठा विरो सुडो रिकॉलिस यानी कि वो राइट टू रिकॉल मूवमेंट को हाईजैक करके डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं यदि वो हाईजैक करके आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है राइट टू रिकॉल मूवमेंट को वो हाईजैक करके खत्म करना चाहते हैं और उनसे हमें और उनसे राइट टू रिकॉल मूवमेंट को रिकॉलिस्ट यानी हम अपने आप को रिकॉलिस्ट कहते हैं, यानी जो लोग इन कानूनों की मांग करते हैं कि भारत के नागरिकों के पास प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट जस्ट से लेकर सरपंच किसी भी सरकारी अधिकारी को नौकरी से निकालने का प्रोसीजर, यदि जरूरत पड़े तो नौकरी से निकालने का प्रोसीजर होना चाहिए, त दूसरा युद्ध का खतरा common sense का मतलब क्या कि मानलो आपके पास factory है एक प्रशन का जवाब आप देना मैं सवाल पूछता हूँ मानलो आपके पास factory है factory में 200-300 labor है 10-15 manager है 20-25 supervisor है एक दो factory के director है आप factory के माली को और सरकार ने का एक कानून बना दिया कि と、まではさはさはさはさはさはさはさはさはさはさはさはさはさはさはさはさ もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一のこは、もうのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つとは、もう一つこことは、もう一つのことは、は、もう一つのことは、もう一つのことは、とは、う一つのことのことは、もう一つのは、もう は, は、もう一つのこととは、もう一つのことは、もうは、もう一つのことは、もう一つのこは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一とは、もう一つのこは、もう一つのこととは、も तो उसका वजह है कि हमारे पास गवर्नमेंट के अफसर को नौकरी से निकालने का प्रोसीजर नहीं है और यही फैक्ट्री वाला एग्जांपल आप याद रखिए कि यदि आपकी फैक्ट्री में सरकार कानून बना देती है कि आप पांच साल तक एक भी लेबर को नौकरी से नहीं निकाल दोगे तो आपके लेबर है वो आपके मालिक खतम, वो बन ब� सुप्रीम कोर्ट के जज को जब तक वो 65 साल की उम्र का नहीं हो सकता, प्रजा उसे नौकरी से नहीं निकाल सकती, तो वो और भी बड़ा राजा हो गया, उससे भी बड़ा राजा हो गया, हाई कोर्ट का जज भी राजा हो गया, सब राजा हो गए, तो कॉमनसेंस की बात है कि प्रजा के पास राइट टू रिकॉल होना चाहिए, और ये बात म और दूसरा इलेक्शन हुआ 1933 में और लोगों को इलेक्शन आने के बाद बड़ी उम्मीद थी कि हमने इनको चुनके भेजा है तो ये हमारा काम करेंगे लेकिन 95 परसेंट चुने हुए प्रतिनिधि हफ्ते दो अफ़्ते महीने दो अफ़्ते महीने में, में अंग्रेज़ों के एजेंट बन गए और प्रजा को ये कहने लगे कि गुलामी अच्छी है, है। स और महात्मा सचिन्द्रनाथ सानियाल ने पूरे दुनिया के एडमिनिस्ट्रेशन का अलग-अलग पहलुओं का अध्ययन किया था। वो काफी लड़ने डाल आदमी थे, काफी विद्वान आदमी थे। वो सिर्फ विद्वानी नहीं थे, वो हाथ-पाँव भी चलाते थे, थे। काकोरी ट्रेन की लूट में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया था। उनको और इसलिए उन्होंने अनुभव के आधार पर, अभ्यास के आधार पर 1925 में कहा कि हम जिस भारत की स्थापना करना चाहते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होना चाहिए। दूसरी वजह क्या है राइट टू रिकॉल लाने की? वो है युद्ध। पहले एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं कि सरकार की जरूरत क्य でも、今日のよを持て、サーをて、ををををて、を バーバーフェローネケモケビニミルテ、エグバーフェロジャイ、トシャーティンソチャソパンソサルタ、ドバラカレオネケモカニミルタ。ウキスマッキバトウティエ、キアザディミルジャー、ワナエグバーエグデシエディユディメハジャータイ、トシャディオタコセ、アザディナシブニムグロネデシコハラディア、トクチ、チャソパンマラタオシック。 आए कि जिनोंने धीरे-धीरे देश को आजाद करना शुरू किया। अंग्रेजों ने देश को हरा दिया तो 200 साल लगे आजादी और वो भी द्वितीय विश्व युद्ध में के वजह से ब्रिटेन कमजोर हो गया और उसने महत्वकी भूमिका निभाई। यानी एक आजादी के जो स्वतंत्रता सेनाधिदे उनका हिस्सा भी था सुभाष महात्मा सुभाष � कांग्रेस और गांधी का स्वतंत्रता मोमेंट में कोई योगदान नहीं रहा मतलब हजार रुपए में उनका योगदान दो पैसे से भी कम था हजार रुपए में दो पैसा एक रुपए में दो पैसा नहीं हजार रुपए में उनका योगदान दो पैसे से भी कम था आजादी आई वो महात्मा उधम सिंह महात्मा मदनलाल दिंगरा महात्मा सुभाष चंद्र ब パチャジャガー・アラガー・サイニコネ・ウィドスケ・バーデイングレジョネ・デカキアム・バーディメティック・ニパイングレジョネ・サブセ・マハトイ・ギエビ・カラン・タキ、ウィトゥイ・シュウィッキウォジン・カムズ・オーギャータ。トゥ・ユーディトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥーゥーゥン・ユーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥー� アメリカの時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の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 実はこれは1番、Vladimir Lenin。Lenin は何をしているのか何をしているのか何をしているのか何をしているのか何を始めいるのか何を始めるのか何をしているのか何をしているのか हिटलर का कहना था कि युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। जब उसपे आरोप लगाया गया कि आप युद्ध शुरू करना चाहते हो, तो उसके प्रतिवर्त में ये कहा था कि युद्ध खत्म कब हुआ कि मैं शुरू करूँ? युद्ध एक निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है, जो शायद 10,000 साल पहले शुरू हुई होगी, उससे पहले भी शुरू हुई ह だから、これが1つの難しさ。ミルトリーは、これが1つの難しさ。これが1つの難しさ。しかし、これが1つの難しさ。しかし、これが1つの難しさ。これが1つの難しさ。 マジブトムシリ、カムジョーマシリコカジャーディ、ノーマシー、ノーエクセプション。コイバイニヨタ、コイバンニヨタ、アメリカオー、バーラドノ、デモクシー、デモクシー、デモクシー、デモクシー、デモクシー、デモクシー、デモクシー、デモクシー、デモクシー、デモクー、デモクシー、デモクシー、デモクシー、デモクシー、デモー、デシー、デモクシー、デモクシー、デモクシー、デシー、ディー、デモクディー、デモクシー、ディー、デモシー、デー、ディー、ディー、ディー、デモクシー、ディー、ディー、ディー、ディ アメリカは時に、アメリカの時に、アメリカの時に、アメリカの時に、アメリカの時に、アメリカの時に、アメリカの時に、アメリカの時に、アメリカの時に、アメリカの時に、アメリカの時に、アメリカの時に、アメリカの時に、アメリカの時に、アメリカの時に、アメリカアメリカ n 時に、アメリカの時に、アメリカの時に、アメリに、アフガニスタンアメリカ k 時に、アメ a カの時に、アメリカの時に、アメ o カの時に、アメリカの時に、アメリカの時に、アメリカの時に、アメリカの時に、アメリカの時に、アメリカの बारा पंदरा हजार, पंदरा हजार भी मान लो, तो भी बिल्ट्री उसे acceptable loss कहेगी, यदि trillions of dollars, trillions, billions नहीं, trillions of dollars का तेल यदि loot में मिलता है, तो ये attack कर लो भले, पंदरा हजार क्या, बीस हजार, पचास हजार आदमी भी मरते हो, तो मिल्ट्री की definition में acceptable loss हुआ, तो जिस दि アメリカが1つのリストは、1 k の a r トは、1つのリスト k 1つのリストは、1つのリ a トは、1つのリストは、1つのリストは、1つのリスト a 1つのリストは、1つのリストは、1つのリストは、1つのリストは、1つのリス o は、1つのリ t トは、1つの a ストは、1つのリ l トは、1つのリストは、1つのリストは、1つのリストは、1 to リストは、1つのリストは、1つのリストは、1つのリストは、1つのリ i ト h 1つ a リストは、1つのリストは、1つのリス s t i t i e ス d は、m kamzor 1つのリストは、1つのリストは、1 e e リ d ト m kamzor は、a つのリストは、1つのリストは、1つの e to チ iti or Hathike, Tulla, Jasalagega Kamsor Kyohae, Kyongi, Hamare Athiaro Kotpada Niota Jasabramos missile o s k 4 core made in Russia AK f 4 r t y seven missile rifle Bantia, Lekin Rajasthan, Kirethme, or Kashmirki Barfili, Padome Kamniati, Vapeke u s e made in Bulgaria, m a m a d e k e 0 u n d r e d rifle Banare, h a m a r e ے ے. 1990 ے ے. 1999年に2つのバフォースが2つのバフォースが2つのバフォースが2つのバフォースが2つのバフォースが2つのバフォースが2つのバフォースが2つのバフォースが2つのバフォースが2つのバフォースが2つのバフォースが2のバフォースが2つのバフォースが2つのバフォースが2つのバフォースが2つのバフォースが2つのバフォースが2つのバフォースが2つのバフォースが2つのバフォースが2つのバフォースが2つのバフォースが2つのバフォー लेसर गाइड़ बाम अमरीका ने बनाए 1960 में, रश्या ने बनाए 1970 में, चाइना ने बनाए 1980 में, हमारे पास एक भी लेसर गाइड़ बाम नहीं था और अभी भी जो लेसर गाइड़ बाम है वो सारे made in France है, हमारे अधिकतर, सारे, अधिकतर नहीं सारे warplane imported है, कोई रश, made in Russia है, कोई made in France है, कोई made in Britain है और इसमें कॉस्ट डिफरेंस आता है और ट्रोजन भी आता है मतलब ये पूरे में एक मिलिट्री का अलग वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया है पर अंत में हमें एक ऐसा ऐसी सरकार तैयार करनी है करनी चाहिए हम भारतीयों को सारे कार्य करता हो कि जिसमें भारत के अंदर अधिक से अधिक हथियारों का उत्पादन होता हो स्वदेशी मैं कब देश को आत्मनिर्भर कहूँगा? जब वो सारे हथियार खुद बनाता हो। जो देश सारे हथियार खुद बनाता है वो सच्चे सेंस में आत्मनिर्भर है। क्योंकि जब युद्ध शुरू होता है तब जो देश है हथियार बेच रहा है, वो या तो उसके दाम 100 गुने कर देगा, या तो दुश्मन से सौदा कर लेगा। कि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 ファクリーの1つのファクリーは、3つのファクリーは、3つのファクリーは、3つのファクリーは、3つのファクリーは、3つのファクリーは、3つのファクリーは、2つのファクリーは、2つのファクリーは、2つのファクリーは、2つのファーは、2つのパーは、3つのファクリーは、3つのファクリーは、3つのファクリーは、3つのファクリーは、3つのファクリーは、3つのファクリーは、3つのファクリーは、3つのファクリーは、3つのファクリーは、3つのファクリーは、3つのファクリーは、3つのファクリーは、3つのファクリーは、3つのファクリーは、3つのファクリーは、3つのファクリー どうしても、2つのファクトリーのようなも の, のが大きいです。どうしても、2つのファクトリーのようなものが大きいです。 जिसकी वजह से फैक्ट्री मालिक को बहुत ही इंटरेस्ट लॉस आता है, या तो उसको रेंट उसका बहुत बढ़ गया है। मतलब बीसियों फैक्टर होते हैं, बीस-बीस पच्चीस अलग-अलग कानून होते हैं, जिससे वो प्रभावित होता है। और वो सारे कानून, कम से कम अधिकतर कानून सारे नहीं तो, लेकिन अधिकतर कानून पूरे देश की एक-एक economy के हिस्से को touch करता है और सबसे ज़्यादा महत्वा पूर्णा होता है हत्यारों का उत्पादन और उसको वो effect करता है अब हर एक department में corruption कैसे कम दिया जाए और यहां पर right to recall की भूमी का अहम बनती है कि जो अलग-अलग कानून है department के जो マークリスは3つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に2つの間に1つの間に2つの間に1つの間に2つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つ Right to recall movement जो मैंने start किया उसका एक goal ये भी है कि भारत में jury प्रथा लाना। तो jury system आएगी और right to recall आएगा उसके बाद जो छोटे उद्योग करता है, उनकी efficiency बढ़ेगी, उनपे जो corruption का burden है वो कम होगा और इससे जो छोटे-मोटे parts बनाने वाली factory हैं उनकी efficiency बढ़ेगी, उनके parts की quality improve होगी और इससे धीरे-धीरे देश में बड़े कलपुर्जे बनेंगे और बड़े कलपुर्जों के साथ-साथ हथियार बनने शुरू होंगे। तो राइट टू रिकॉल की अहम भूमिका और ज्यूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल और ज्यूरी सिस्टम की अहम भूमिका कहाँ आती है? कि यदि हमें देश में बड़े पैमाने पे हथियारों का उत्पादन करना है, जिसमें टॉप ट� लेकिन उसके चिप्स, उसके अंदर जो चिप्स हैं, वो सारे इंपोर्टेड हैं। तो जो ऐसे हथियार कि जिसमें सारे स्पेयर पार्ट उसके मेड इन इंडिया हो, वो बहुत जरूरी है। और ये तब मुमकिन है कि जब हमारे यहाँ ग्रा�ун्ड लेवल पे जूरी सिस्टम हो, जो कि छोटे उद्योगकर्ता को बचा सके, और राइट टू रिक जो अफसर होते हैं उनकी इंडिसिप्लिन कम कर सकें और उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सकें। अब तो ये दो वजह है राइट टू रिकॉल एक तो कॉमन सेंस और एक तो युद्ध से बचने के लिए। अब अंत में कुछ सवाल आता है कि हम भारत में राइट टू रिकॉल कैसे लाना चाहते हैं गैजेट में छपवाके? राइट टू रिकॉ तो हमें ऐसा तो क्या करेंगे कि पर्याप्त मंत्री राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट गैजेट में छापने के लिए बातियाँ हो जाएंगे तो उसके लिए हमारा प्लान ये नहीं है कि हम इलेक्शन जीत के हमारे 300-500 एमपी आएंगे और वो राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट गैजेट में छापेंगे क्योंकि जो एमपी आएंगे वो、right、रा� अपील टू महात्मा उधम सिंह क्या है कि जो कार्यकर्ता राइट टू रिकॉल चाहते हैं उन्हें दो काम करने हैं तीन काम करने हैं एक तो प्रधानमंत्री को सूचित करना कि वो राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट गैजेट में चाहते हैं नागरिकों को अपील करना कि वो प्रधानमंत्री को सूचित करें और महात्मा उधम सिंह को � マーティマウダムシンが今日のビデオを見てみましょう。そして、マーティマウダムシンが何が起きるか。そして、マーティマウダムシンが起きているのは非常に重要です。マーティマウダムシンが起きているのは、マーティマウダムシンが起きているのは、マーティマウダムシンが起きているのは、マーティマウダムシンが起きている。 と、ロケバーは、サポータオ、ドクトコノボタオ、トコファイダニエ、トイスタラセ、ジョー、アクティブイングリエントは、ウマーカムウダムシンゲ、アップ、サポーコ、MP ココ、ML コ、ラー、ドーラ、Citizen ココ、レイニカー、オレキニエリア、マーカムウダムシンゲ、オにルネカテ、イワイ、ヘマーカムウダムシンゲ、プラダンマントリコ、ミロー、プラダンマントリココココホキウォ、ゲ、ライトリコーケ、カムン、ゲゼメシャペ、 とことやさなや、バキサリチゾカーサーニーや、ウサリチゼシュニアカカンカレギウダムシンゲウオケラエカカンカタイ。バキリエウオビシュニアヘア。アブネプラザンマンティコカーウオそのュニアヘア。アブネ MPMLKARTAOKON の g r i c o k o w a v o サレシュニアウオビキエブミカヘレキンサムネヤディエカウト。アウオエコネウオエケマハトムウダムシンゲウオエカマハトムシンゲウオビシュニアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘ तो appeal to महात्मा उधम सिंह वो हमारी movement का central concept है कि हरेक कार्यकर्ता को महात्मा उधम सिंह को appeal करनी है। अब एक issue आता है कि ये जो मेरा reference material है ये साढ़े 400 page का है, अंग्रेजी में और हिंदी में कुछ 600 page का है। तो अक्सर मुझसे कुछ कार्यकर्ता पूछते हैं कि भाई ये साढ़े 400 page कितने कौन पढ़ेगा? मैं इस प्रश्न क उसमें से कितने लोग ये साढे 400 पेज पढ़ेंगे और क्यों ये किताब साढे 400 पेज की हो गई कि भारत में 57 करोड़ लोगे उनमें से मैं कहूँगा कि कुछ 74 करोड़ 74 करोड़ कहेंगे कि भाई मुझे एक भी किताब नहीं पढ़नी फिर वो किसी की भी हो कालमाक्स की हो या महात्मा का या दुरात्मा गांधी की हो या भगत सिंह क 私たちは1ので、私は 1kg ので、1kg いているので、2kg を食べ 2kg を 1kg ので、1kg を食べていので、1kg を食べので、1kg ので、ので、1kg を食べので、1kg を食べてので、1 k 500 80% のページを見つけたら 80% のページを見つけたら 80% のページを見つけたら 80% のページを見つけたら 80% のページを見つけたら 80% のページを見つけたら 80% のページを見つけたら 80% のページを見つけたら 80% のページを見つけたら 80% のページを見つけたら गरीबी कम करने के लिए, भावराष्ट्री कंपनियों का दमन कम करने के लिए, बांग्लादेशियों को निकालने के लिए, सेना मजबूत करने के लिए, शिक्षण सुधारने के लिए, विज्ञान का, गणित का, कानून का शिक्षण सुधारने के लिए, इन सब काम के लिए मान लो कि वो हफ्ते के 6-8 घंटे देने को तैयार हैं, हफ्ते के दिन के न ये एक ही चीज पे डिपेंड करेगा कितने लोग ये किताब पढ़ेंगे वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो आदमी देश को सुधारने के लिए हफ्ते के छः आठ घंटे देने को तैयार है वो यदि कन्वींस हो जाते हैं कि उनके छः आठ घंटे में उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी ये किताब पढ़ने के बाद तो ये पढ़ेंगे イスリエマネのンペイトゲハレカリアカタカジョペティシュウタジャセクチェカリアカタン b i l i t e t e o r u s k a ペティシュウゴーティアアアロゴイガラバゴティアペ パティシエは Bangladesh のパシンバンガーで1番のパシンバンガーで1パシンバンガーで1番のパシンバンガーで1番のパンバンガーで1番のパシバンガーでシンバンガーで1番のパシンバーで1番のパシンバンガーで1番ンバンガーで1番のパシンバンガーで1番のパシンバンガーで1番のパシンバーで1番のパシバンガーで1番のパシンバンガーで1番のパシンバンガーで1番のパーでンバンガーで1番のパシンンガーで1ンバンガーで1番のパシンバンガーでンバンガーで एजुकेशन, पॉवर्टी、uh, सबसे इम्पोर्टेंट पॉवर्टी फिर बांग्लादेशी, फिर सेना को कैसे मजबूत हो सकता है गरीबी, फिर अदालतों में चलता न्यायाधीशों का भ्रष्टाचार और सगावाद भाईबती चावाद, पुलिस, इंप्रूविंग इंजीनियरिंग स्किल्स, रामजन्म भूमि, सिविल केसेस जैसे कि डाउरी रिलेटेड केसेस है कि जो कार्य करता इसमें से 80 प्रतिशत किताब पढ़ते हैं वो कन्वींस हो जाए कि अभी हिंदुस्तान में जितने भी 400-500 पेज की किताबें हैं उनमें से ये सर्वश्रेष्ठ किताब है अभी हिंदुस्तान में जितने 500 पेज की किताबें उनमें ये सर्वश्रेष्ठ किताब है और एक करोड़ में से कितने लोग पढ़ेंगे उसके बावज क्योंकि by the time 10,000 people read this book Right to Recall का कानून भारत में आ जाएगा 10,000 लोग ये किताब को 10,000 लोग 80, इस किताब के 80 प्रतिशत पेज पढ़ेंगे 500 में से 400, 455 पेज पढ़ेंगे तब तक भारत में Right to Recall का कानून आ जाएगा तो सवाल जो आता है कि भई कितने लो वो अपने सर्कल में जो इस तरह के लोग हैं उनसे पूछे कि भाई क्या ये किताब पढ़ने से उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी एफिशिएंसी बढ़ेगी और उनके जवाब से वो तय करें उनका जवाब 99% केस में हाँ आएगा वो कहेंगे कि ये किताब पढ़नी चाहिए और उससे ये किताब पढ़ने की संख्या धीरे-धीरे बढ़ेगी और जब बाकी अलग-अलग चैप्टर पे मैंने अलग-अलग वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो सारे Right to Recall Group चैनल पे आपको मिलेंगे, धन्यवाद।